प्रश्न उत्तर दीपमाला ज्ञानी की स्थिति जिज्ञासा आपके जीवन में निष्काम सेवा उपासना और वेदांत विचार का समन्वय दिखता है कृपया बताएं ऐसा किस दृष्टि से होता है समाधान शरीर इंद्रिय मन इत्यादि का जो भेद है इसके कारण यह सब दिखता है परमार्थ दृष्टि से तो ज्ञानी में कुछ भी नहीं हो रहा है राम जी ने एक बार हनुमान से पूछा तुम्हारा क्या निश्चय है हनुमान ने कहा देह दृष्ट्या तु दृष्टिया जीव दृष्ट्या तु दंशक वस्तु तस्तु इति तमेवाहमें निश्चया मति पंचरत्न आप किस दृष्टि से मुझे पूछ रहे हैं यदि देह से दृष्टि से पूछ रहे हैं तो देह दृष्ट्या दृष्टिया दासोस्मी मैं आपका दास हूँ मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत यदि आप जीव दृष्टि से पूछ रहे हैं तो जीव दृष्टिया से कहा आप परमात्मा हैं मैं जीवात्मा हूं अतः आपका अंश हूं यदि वास्तविकता पूछते हैं तो वस्तु तस्तु तमेवाहम जो आप हैं वही मैं हूं दूसरा तो कोई है ही नहीं ये मैं निश्चलामती है यही मेरा निश्चय है यह दृष्टि की बात है ज्ञानी यदि देह इंद्रियों का सदुपयोग नहीं कर सकता तो क्या अज्ञानी करेगा इनको निठल्ला बिठाना कोई सदुपयोग नहीं है इनका सदुपयोग ज्ञानी ही जानता है एक जगह दत्तात्रेयी कहते हैं तदयात्रिया हता में हताते ध्यान न चेत परता स्तुत्या मया वाक परता हताते ते क्षमस नित्यम त्रिवोपराध हे परमात्मा आप विद्द्द्द, सर्वत्र विद्य सर्वत्र विद्यमान हैं फिर भी मैं दर्शन के लिए आपके मंदिर में जाता हूँ तो मानो आपकी व्यापकता का खंडन करता हूँ आप मन के विषय नहीं हैं फिर भी आपका ध्यान करता हूँ तो मानो आप मन के विषय नहीं हैं इस सिद्धांत की हानि करता हूँ आप वाणी से परे हैं फिर भी आपकी स्तुति करता हूँ तो मानो आपकी वाक का हनन करता हूँ मेरे द्वारा नृत्य होने वाले इन तीनों अपराधों को कृपा कर आप क्षमा कीजिए ज्ञान होने पर भी वैसी जैसे साधना कल का अभ्यास था उन्हीं संस्कारों से ज्ञानी की प्रवृत्ति होती रहती है इसीलिए ज्ञानी के देह मन वाणी की सभी क्रियाएं भगवदर्थ ही होती है वास्तव में ज्ञानी तो कुछ करता ही नहीं यह स्वरूप दृष्टि है पर शरीर इंद्र से कर्म हो रहा है तो इसमें वह क्या कर सकता है एक रहस्य की बात है कोई संपत्ति लावारिस हो जाती है तो उसका मालिक कौन होता है सरकार ही ना इसी प्रकार ज्ञानी की यह संपत्ति शरीर इंद्रियां लावारिस हो गई मतलब कि ज्ञानी का इनसे संबंध टूट गया अब इसका उपयोग सरकार ईश्वर करेगी इसलिए ज्ञानी के शरीरादि के माध्यम से ईश्वर की कृपा शक्ति कार्य करती है ज्ञानी स्वयं कुछ नहीं करता है इस दृश्य से उपरोक्त तीनों का समन्वय हो सकता है